कवितावली सुंदर कांडिका बजार प्रति अटन अगार प्रति पवन पगार प्रति बु बिलोकिय अधर्ध बानर बिदि बानरु है मान्यो हो है भारी बानरू तिलो आँखी में तिलोकिये मुँह आगे ठाड़ो धाई जाई जहाँ तहा और को को ले अब ले तब कौन सिखाबो मानो सोई सतारे जाय जाहि जा रोकि हनुमान जी ऐसी शीघ्रता से घूम रहे हैं कि गली गली बाजार बाजार अटारी अटारी घर घर द्वार द्वार दीवार दीवार पर वानर ही दिखाई पड़ रहा है ऊपर नीचे और दिशा विदिशाओं में वानर ही दिखता है मानो वह बानर तीनों लोगों में भर गया है आँख मूनने से हृदय में और आँख खोलने से आगे खड़ा दिखाई देता है जहाँ और किसी को पुकारते हैं वहाँ मानो हनुमान जी ही जा धमकते हैं लो अब लो पहले तो किसी ने हमारी शिक्षा नहीं मानी इस प्रकार जिसे रोकते हैं वही सतरा अर्थात चिल जाता है एक करे धौज एक कहे काढ़ो सौज एक औज पानी पौ पी केह बर बनत न हो एक पड़े, परे गाढ़े एक ही काढ़े एक है पावकु कहते एक ठाढ़े कहे हाथ लाए कपी अजहुन छाड़े बाल गाल को बजावनो धायो रे बुझाओ रे कि बावरे हो रावरे या और आग लागिन बुझावे सिंधु सा कोई दौड़ लगाते हैं कोई कहते हैं अजबाब निकालो कोई उमस से घबरा कर पानी पीकर कहते हैं कि आते नहीं बनता कोई बड़े संकट में पड़ गए हैं कोई जलते ही निकाले जाते हैं कोई खड़े खड़े देखते हैं और कहते हैं कि अग्नि बड़ी भयंकर है तुलसीदास जी कहते हैं कोई कहते हैं कि हनुमान जी ने खूब हाथ लगाया यह मूर्ख अब भी दाल भजाना नहीं छोड़ता कोई कहता है अरे दड़ो अरे बुझाओ दूसरा कहता है क्या तुम बावले हुए हो यह कुछ और ही तरह की आग लगी है जिसे समुद्र और सावन का मेघ भी नहीं बुझा सकते पयोद बोले रावण रजाय धाये आय जूथ जोरी कहे कहो लंक पति लंक बरत बानरू बहाय मारो महावीर कहे भले नाथ नाथ चले पाथ प्रदान बरसे धार बार कहे जीवन आगे चपर चौगुन लागी तुलसी भवर मेघ भागे मुख कहे तब रावण ने क्रोधित होकर प्रणय काल के मेघों को बुलाया और वे रावण की आज्ञा से सब अपना दल भटोर कर दौड़े आए उनसे लंकापति ने कहा अरे मेघों जलती हुई लंकापुरी को शीघ्र बुझाओ और बंदर को बहाकर गंभीर जल में डुबा मार डालो तब मेघों के स्वामी महाराज बहुत अच्छा ऐसा कहकर प्रणाम करके चल दिए और बार बार गरज गरज कर मूसलाधार पानी बरसाने लगे किंतु जल से अग्नि और भी प्रज्वलित हो गई और चबलतापूर्वक चौगनी बढ़ गई तुलसीदास जी कहते हैं तब सब मेघ खबरा कर मुंह मोड़ कर भागे यहाँ ज्वाल जरे जात उहात सुखे सखचात सब कहत पुकार है देखे प्रलय किसान देखे मुख अन बिलो के बार बार हैं तुलसी सुनो लकान सलिल सरपी समान अति अचिर जो कि सरी कुमार है बारिद बचन सुन धूल सचिवन विकार है बादल इधर तो अग्नि की लपटों से जले जाते जाते हैं हैं और उधर उनके शरीर से गले जाते हैं। सब हो कर पुकारने लगे हम लोगों ने बारह सूर्य देखे प्रलय का अग्नि देखा और कई बार शेष जी के मुख की ज्वाला देखी परंतु कभी जल को घृत के समान हुआ नहीं सुना यह महान आश्चर्य के श्री नंदन हनुमान जी ने कर दिखलाया नेघों के बचन सुनकर मंत्री गण सिर ढूंढने लगे और रावण से बोले यह सब ईश्वर की प्रतिकूलता का विकार है पावक पवन पाणी भान वमू कालू लोकपाल मेरे डर डाबा डोलह साहिब महेश सदा संकित रमेश सुमोही महातप साहस बिर चली बोल है तुलसी तिलोक आज तू जो नभ राज बाजे बाजे राजनी के बेटा बेटी ओल है को है इस नाम को जुबाम हो तोहू शोक मोह से को बल मालवान रावरे एक बावर से बोल है तब रावण ने कहा अग्नि वायु जल सूर्य हिमाचल हिमालय यम काल और लोकपाल इंदिराज मेरे डर से डावा डावाडोल रहते हैं अर्थात काँपते रहते हैं हमारे स्वामी श्री महादेव जी हैं लक्ष्मीपति विष्णु भी हमसे सदा संकित रहते हैं मैंने साहसपूर्वक महान तपस्या करके ब्रह्मा जी को भी मोल ले लिया है अर्थात वे भी मेरे प्रतिकूल नहीं जा सकते तीनों लोगों में आज कोई दूसरा राजा विराजमान नहीं है और तो क्या बाजे बाजे राजाओं के बेटा बेटी तक हमारे यहाँ ओल में अर्थात गिरवी में है माल्यवान तुम्हारे वचन पागलों कैसे हैं यह ईश्वर नाम का व्यक्ति कौन है जो मेरे जैसे सूरवीर के प्रतिकूल भूमि भूमि पाल ब्याल पाताल नाग पाल लोक पाल जेते सुब समाज है कहे मालवान जातु धान पति रा मन हो अकाजआन ऐसे कौन आज है राम को हु को समीर सीसु के ब्याज है जा रत पचार फेर फेर सो निशंकल जहा पाको बीर तो सो सूर सिर ताजु है तब माल्यवान कहलेगा पृथ्वी में जितने राजा है पाताल में जितने सर्पराज हैं जितने स्वर्ग के अधिपति और लोकपाल हैं और जितना वीरों का समाज है हे राक्षेश्वर उनमें से आज ऐसा कौन है जो मन से भी आपका अपकार करने की सोचे किंतु यह अग्नि तो श्री रामचंद्र जी का क्रोध है और वायु जानकी जी का श्वास है और देखो वानर के रूप में यह ईश्वर की प्रतिकूलता ही है वानर का तो बहाना मात्र है इसी से जहाँ तुम्हारे समान सूर शिरोमली बाका वीर मौजूद है वही यह बार बार बलपूर्वक किसी प्रकार की शंका न करता हुआ लंका को जला रहा है पान के विविध विधान पलंग पेटरे पीठ सब जरे भरे भाही प्रबल अनल बाढ़े जहां काढ़े तहा डाढ़े झपट लपट भरे भवन भंडार ही तुलसी अगारु न पगारु न बजारू बच्चो हाथी हथसार जरे घोरे घोर सार ही अनेक प्रकार के पेय पदार्थ पकवान अचार सीधा चावल दाल आदि और अनेक प्रकार के धान बखार में ही जल रहे हैं करोड़ों सोने के मुकुट पलंग पिटारे और सिंहासन निकालने में कहार लोग भार लिए हुए ही जल रहे हैं प्रबल अग्नि के बढ़ जाने से जो वस्तुएं जहाँ निकाल कर रखी वहीं जल गई तथा अग्नि की झपट और लपट घर और भंडार में भर गई गोसाई जी कहते हैं कि न तो घर बचा और न दीवार या बाजार ही बचा हाथी हाथी खाने में और घोड़े घुड़साल ही में जल गए हाट बाट हाट कुले चलो घी सो घनो कनक कराही लंकन तलफती हो ना नाना पकवान धान बलवान सब ठेरी की भली भाय सो सो, परो सो हनुमान पागिगे पर देवाये चित चाय सो तुलसी निहारि अरि दय गारी कह बावरी सुरारि बैरुकीन हो राम राय सो बाजार तथा राम में ढेर का ढेर सोना घी के समान पिघलकर बहने लगा अग्नि के ताप से सोने की लंका रूपी कराही खदक रही है उसमें बलवान राक्षस रूपी अनेक प्रकार की मिठाइयों को बड़े प्रेम से पाग कर खूब भेड़ लगा दिया है और अपने अग्नि रूपी पाहुने को वायु द्वारा परसवा हनुमान जी ने बड़े चाव से आदरपूर्वक भोजन कराया है यह देख शत्रु के स्त्रिया गाली दे देकर कहती हैं अरे पागल रावण ने श्री रामचंद्र के साथ वैर किया है